शिवानंद स्मृति संग्रह श्री महापुरुष जी की पुण्य स्मृति स्वामी ध्यानात्मानंद पूज्यपात श्री महापुरुष जी का प्रथम दर्शन मैंने हावड़ा स्टेशन पर किया वे बम्बई से नागपुर होकर लौटे हैं स्टेशन पहुँचने में हमें कुछ विलम्ब हो गया था तब तक गाड़ी आ गई थी दीर्घ गौरक मुखमंडल पर अपूर्व प्रसन्न सी धवल कमल शोभ ज्ञान पुंजाटहास देखकर अपने को मैं संभाल न सका प्रणाम करके दोनों चरणों को मैंने जकड़ लिया उन्होंने केवल स्नेह के साथ कहा कौन है कौन है और पीठ को भी कुछ थपथपाया उसके कुछ मास के बाद कॉलेज के प्रथम वर्ष की पढ़ाई आरंभ होने के पहले हमारे छात्रावास के आश्रम में वे एक दिन पधारे थे और एक रात रुके भी थे संध्या के आरती के अनंतर सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया मैं प्रार्थना करता हूँ नहीं नहीं मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सबको श्री ठाकुर के प्रति भक्ति विश्वास दृढ़ हो दृढ़ हो दृढ़ हो और भी कुछ दिनों के बाद बेलूर मठ गया और श्री चरणों में प्रणाम करके दीक्षा की प्रार्थना की श्री महापुरुष जी ने कहा दीक्षा हम लोग नहीं देते गृहस्थ गुरु लोग दिया करते हैं मैं तो सुनकर अबाक रह गया वे दो चार स्नेहपूर्ण बात भी बोले श्री भगवान मनुष्य शरीर में श्री रामकृष्ण रूप से आविर्भूत हुए हैं मैंने पूछा भगवान को मां कहकर पुकारा जा सकता है या नहीं उन्होंने कहा क्यों नहीं श्री ठाकुर का वह भाव बहुत ही प्रोमिनेंट उज्ज्वल था तो भी केवल वही ठीक है दूसरा नहीं ऐसा भी न सोचो 1925 सौ 9 नवंबर को राष्ट्र नेता बनर्जी का जन्मदिन था इस कारण रिपन कॉलेज में छुट्टी थी मठ में जाकर श्री महापुरुष जी को प्रणाम किया उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो क्या करते हो मैंने कहा स्टूडेंट होम में रहता हूँ और कॉलेज में पढ़ता हूँ उन्होंने फिर कहा क्या आज कॉलेज नहीं है मैंने उत्तर दिया रिपन कॉलेज में पढ़ता हूँ आज सुरेन्द्र बनर्जी का जन्मदिन है इस कारण कॉलेज में छुट्टी है स्वर्गीय बनर्जी कॉलेज के गरीब छात्रों के लिए प्रचुर धन दे गए हैं सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और भी दो चार बातों के बाद उन्होंने कहा होगा तो भी मैं बैठा ही रहा पुनः उन्होंने कहा स्नान करके ठाकुर मंदिर में जाओ मैं आता हूँ फिर क्या था परमानंद से नीचे गया और मठ के एक साधु से अंगोछा मांगकर कर गंगा जी में स्नान किया फिर ठाकुर मंदिर में जाकर बैठ गया यथात मैं पुकार आई मंत्र दीक्षा भी हो गई कहा दक्षिणा दो मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है उन्होंने बताया नीचे के ठाकुर भंडार से एक हर्रा लाकर दो दरवाजे के पास सेवक खड़े थे उनसे प्रार्थना की उन्होंने एक हर्रा एक फूल और एक नारंगी ला दिया बस हो गया नाम तो करता हूँ किंतु ठाकुर कहाँ है ध्यान में बैठते ही माँ ही आ जाती है संभव तांत्रिक वंश में जन्म लेने के कारण पिता माता दोनों ओर से एक ही बात है यहाँ तक कि यज्ञोपवीत के पहले से ही मैं माँ माँ जब करता था डरते डरते एक दिन जाकर महापुरुष जी से पूछा उन्होंने कहा ठीक है ठाकुर और मां अभिन्न है जान लेना संदेह मिट गया 1926 सौ छब्बीस ईस्वी में रामकृष्ण मठ और मिशन का महासम्मेलन हो रहा था अनेक साधु संतों के समागम से मठ हाल ही लाल हो गया हम कुछ व्यक्ति स्वयं सेवक का काम करने लगे सुनाई पड़ा कुछ दीक्षा प्रार्थियों को महापुरुष जी ने कहा दीक्षा हम लोग नहीं देते यही रामकृष्ण नाम बोलो यहाँ अर्थात अपने कमरे में बैठकर ही कहता हूँ नहीं तो ठाकुर मंदिर में जाकर कह देता हूँ दीक्षा प्रार्थियों के नेता थे स्वामी प्रेमेशानंद जी उस समय इंद्रदयाल भट्टाचार्य उन्होंने कहा महाराज यही बात आप ठाकुर मंदिर में आकर कह दीजिए महापुरुष ने कहा बहुत अच्छा आज ही होगा श्री श्री ठाकुर के नाम की महिमा की बात बताई छोकरे कहते हैं काम होता है यह रामकृष्ण नाम लेने और उनका ध्यान करने से काम क्यों होगा रामकृष्ण के ध्यान से कामादि भाग जाते हैं महासम्मेलन के बाद महापुरुष महाराज दक्षिण भारत चले गए और 1927 सौ सत्ताईस ईस्वी फरवरी के प्रथम सप्ताह में लौटे उसके कुछ दिन बाद ही कलकत्ता विश्वविद्यालय की आई ए आई एस सी की परीक्षा होने वाली थी हम कुछ मित्र मिलकर मठ में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए मठ भवन के दुमजले के पूर्व बरामदे में महापुरुष जी बैठे थे हमें देखकर उन्होंने कहा ये स्टूडेंट होम है हम प्रणाम करके चले आना चाहते थे क्योंकि परीक्षा सामने थी उन्होंने कहा प्रसाद खाकर जाओगे ना हम लोगों ने कहा महाराज हमारी परीक्षा सामने है बहुत पढ़ना पड़ता है उन्होंने कहा खूब पढ़ो खूब पढ़ो तो भी हाथ में कुछ प्रसाद तो लेते जाओ इतने में बाकुड़ा के भक्त अर्थात विभूति बाबू आए उनसे दो एक बातों के बाद बारा साहब के मकान आदि के बारे में कुछ लिख देने के लिए कहने पर महापुरुष जी ने कहा वैसा कुछ मैं नहीं लिख सकता वे लोग भी आते हैं एकाद आध कपड़ा आदि देता हूँ उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम श्री ठाकुर ने हमें उदार बना दिया है अब समस्त वसुधा ही कुटुंब है संसार में दुख कष्ट अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेंगे श्री ठाकुर कहते थे पोखरे के जल पर की काई ठेला मारने से हट जाती है किंतु थोड़ी ही देर में पुनः वह काई आकर उस खाली स्थान को भर देती है उतने बड़े बुद्ध देव आए संसार में उलट पुलट हो गया फिर जैसे के तैसे अब कि ठाकुर आए हैं अब काई हट रही है बहुत हट गई है आंखें मूंद कर दोनों तरफ हाथों को फैलाकर अब दो, दो सात आठ सौ वर्ष तक खूब काई हटेगी हम लोग प्रणाम करके चले आए उस समय तक मंदिर नहीं बना था ठाकुर मंदिर बहुत छोटा था किंतु उसमें प्रविष्ट होते ही महान आनंद मिलता था ऐसा आनंद अन्य किसी स्थान में क्यों नहीं है ऐसा प्रश्न पूछने पर महापुरुष जी ने कहा तुम नहीं जानते स्वामी जी ने श्री ठाकुर को सिर पर धरकर यहां ला बिठाया था और महाराज हरी महाराज शरद महाराज और हम लोग यहां रह रहे हैं यहाँ एक आध्यात्मिक वातावरण बन गया है समझाना मैंने उत्तर दिया जी महाराज दुर्गा पूजा अथवा अन्य उत्सव के समय स्वयं सेवक का काम करने के लिए मैं प्रायश बेलूर मठ जाया करता था काम कितना ही क्यों न हो रोज गंगा स्नान दर्शन प्रणाम करने से प्रबल आनंद मिलता था दुर्गा पूजा के पहले मठ में प्रविष्ट होते ही ऐसा लगता था मानो आनंद के सागर से ही आज जल प्लावन हो रहा है प्रणाम करके मैंने कहा बहुत ही आनंद मिल रहा है महापुरुष जी ने कहा आनंद क्यों नहीं मिलेगा यह तो आनंद का ही स्थान है जिस पर माँ आनंदमयी का आगमन होने वाला है बरिसाल से आए हुए एक दीक्षा प्रार्थी भक्त से महापुरुष जी महाराज ने कहा तुम्हारी इच्छा होने से क्या होगा मेरी भी इच्छा होनी चाहिए आई एम नॉट बाउंड मैं बाध्य नहीं हूँ क्यों जी इतना कहकर वे मेरी ओर देखने लगे उस भद्र पुरुष के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं किंतु जब उन्होंने सुना कि उनके मकान में नारायण के सिंहासन के पास श्री ठाकुर का भी आसन है प्रतिदिन फूल फल के अतिरिक्त अन्न भोग देने की भी व्यवस्था है तब वे बहुत प्रसन्न होकर बोले क्या कहता है प्रतिदिन अन्न भोग? मैंने कहा जी हाँ महाराज नारायण का भोग तो है ही उसके साथ हमारे ठाकुर का भी है महापुरुष जी ने कहा आज ही तुम्हारी दीक्षा होगी एक साधु मदनानंद जी ने एक संस्कृत श्लोक की रचना की थी उसी से वे रोज महापुरुष जी को प्रणाम करते थे उनकी बहुत इच्छा थी कि जो लोग यहाँ दीक्षा लेते हैं उन्हें भी वह श्लोक सिखा दें इसलिए दीक्षा प्राप्त भक्तों को उनके पास भेज देने के लिए अनुरोध करते करते ही महाराज ने कहा तो वैसा मैं नहीं कर सकता मुझे स्वप्न में भी गुरु अपमान नहीं होता मैं क्या जानता हूँ जानते हो सभी के भीतर श्री ठाकुर विराजमान है वही भीतर से प्रेरणा देते हैं मेरे पास लोग आते हैं मेरे भीतर भी ठाकुर ही है वे भीतर से प्रेरणा देते हैं यह नाम देता हूँ इस नाम को लेते लेते वही भीतर से प्रकट होंगे प्रणाम मंत्र सिखाया नहीं जा सका किंतु भक्त कृपा पाकर धन्य हो गए एक उच्चिलाषी कॉलेज का छात्र था मठ के साथ उसका बहुत ही प्रेम संबंध बन गया महापुरुष जी आदि सभी उसे प्यार करते थे काले जीवन के प्रारंभ में ही उसकी दीक्षा भी हो गई थी एका एक एक धनी भक्त परिवार की एक लड़की के साथ उसके विवाह की बात प्राय पक्की हो गई समाचार पाकर मठ के लोग स्तब्ध हो गए निर्वेदानंद जी भी उससे बहुत से स्नेह करते थे उन्हीं के कहने से वह एक दिन मठ में आया और प्रणाम करके महापुरुष जी से अपनी विपत्ति व्यक्त की सुनते ही उन्होंने बड़े जोर के साथ कहा कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू स्वयं दृढ़ रहा यहाँ अर्थात मठ में तो तेरा घर है ही जब चाहे आने से ही चलेगा मैं अमोक को कह दूंगा बस फिर उस भद्रपुरुष से महापुरुष जी ने ठीक ही कहा उसके साथ तुम्हारी लड़की का विवाह कैसे होगा वह तो साधु होगा भद्रपुरुष ने साथ साथ कहा किसी को साधु होने का संकल्प रहने से मैं उसमें रुकावट नहीं डालूंगा विपत्ति टल गई जब आज समय पर फलीभूत हुई वह लड़का बाद में श्री रामकृष्ण संगम में सम्मिलित हो गया और आनंद में है और एक दिन मैं मठ में पहुंचा देखा कि अभी दीक्षा प्राप्त एक भक्त ने हाथ जोड़कर पूछा कितने बार जप करूँगा उत्तर आया दस बारह बार से कम ना हो क्या खाऊँगा उत्तर आया जो मिले उसी को खाना किंतु अखाद्य कुखाद्य खाद्य न खाना श्री श्री स्वामी जी की पुण्य जन्मतिथि थी, थी। मठ में बहुत से लोगों को का समागम हुआ था उस समय दिन के एक बजे से लेकर संध्या तक सभी को बिठाकर तृप्तिपूर्ण प्रसाद खिलाया जाता था प्रसाद पाने का घंटा बजने वाला था ठीक इसी समय आकाश में घनघटा छा गई दो एक बूंद बरस रुक गया शाम को लौटते समय प्रणाम करके मैंने कहा आज पानी बरसता तो बड़ी विपत्ति होती सुनते ही महापुरुष जोर से बोल उठे क्या कहा आज किसका दिन है जानता है कितने बड़े महापुरुष थे संसार विजयी महापुरुष उन्हीं का जन्मदिन आज है नेचर फेचर मैं नहीं समझता उनकी कृपा से सब ठीक हो गया है स्वामी जी को ये लोग कैसे उच्च दृष्टि से देखते हैं प्रीति महाराज को एक बार प्रबल टाइफाइड ज्वार जर हो गया बहुत दिनों तक उन्हें रोग भोगना पड़ा उनकी सेवा तथा अपने कॉलेज की पढ़ाई आदि के कारण बहुत दिनों के बाद मैं एक दिन मठ पहुंचा उससे पूर्व दिन प्रीति महाराज ने तेल मलकर आरोग्य स्नान किया था यह समाचार सुनकर महापुरुष जी बहुत प्रसन्न हुए लौटते समय उन्होंने कहा खुद ने तेल मलकर नहाया है यह शुभ समाचार है उसे क्या प्रसाद दिया जाए बताओ तो नारंगी मैंने उत्तर दिया डॉक्टर तो नारंगी खाने नहीं देते उन्होंने सुनकर कहा तो वेदा वेदाना मैंने कहा वह चल सकता है उन्होंने सेवक को बुलाकर एक बहुत बड़ा बेदाना मंगवाया पहले उन्होंने अपने सिर पर और बाद में छाती से उसे छुलाया पास से स्वामी शुद्धानंद जी जा रहे थे बेदाना उनके हाथ में देकर महापुरुष जी ने कहा तुम तो अपने हाथ से दो फिर मुझसे कहा तू इसे ले जाकर कहना कि शिवानंद स्वामी और शुद्धानन्द स्वामी दोनों ने हाथ से यह प्रसाद दिया है तुम्हें खाना पड़ेगा अपने हाथ में लेकर मैंने बेदाने को जेब में रख लिया उन्होंने फिर से कहा तू जाएगा कैसे उस समय स्टीमर सर्विस थी इसलिए मैंने कहा स्टीमर से जाऊँगा इस्टीमर से कहाँ जाएगा मैंने कहा बाग बाजार उन्होंने फिर से पूछा वहाँ से कैसे जाएगा मैंने कहा बस से फिर पूछा स्टीमर का किराया कितना है मैंने कहा चार पैसे फिर पूछा वहाँ से मैंने कहा छह पैसे तब उन्होंने कहा छह और चार दस पैसे हुए सेवक को पुकार कर उन्होंने कह दिया इसे दस पैसे दे दो सेवक पैसे लेकर आए तो मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं महाराज महापुरुष जी ने कहा तुम्हारे पास पैसे हैं क्या इसे मैं नहीं जानता स्टूडेंट होम को तो लाखों रुपये देने पड़ते हैं हमारे पास इतना कहाँ से आएगा कहाँ से देंगे जानता हूँ हमारे आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है वैसे पोल, पोले पोले आशीर्वाद हमारे पास नहीं है फिर ठाकुर ने हमें वैसा नहीं सिखाया है पैसे ले जा फिर मैं क्या करता पैसे लेकर प्रणाम करके चला आया बाद में स्टूडेंट होम में जो लाखों रुपये आए वह उनके आशीर्वाद का ही फल है इसमें बिंदु मात्र का भी संदेह नहीं है हर समय जब ध्यान में मन नहीं जमता एक सा आनंद भी नहीं मिलता चिंता होती है कि यह कैसी विपत्ति है मठ में जाकर महापुरुष महाराज से कहा तो उन्होंने बताया क्या तेरा एक ही काम है स्टूडेंट होम के काम है अपनी पढ़ाई है क्या पढ़ता है मैंने उत्तर दिया पुस्तक पढ़ता हूँ फिर से कहा खूब पढ़ खूब पढ़ बस किसी कारण से मन में उदास भाव आते ही मैं मठ चला जाता हूँ ठाकुर को प्रणाम गंगा स्नान आदि करके लौट आते ही पुनः चित्त प्रसन्न हो जाता है इसी प्रकार एक दिन लौटते समय गुरुदेव को प्रणाम कर मैंने कहा महाराज ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे भक्ति विश्वास बढ़े महापुरुष जी ने कहा भक्ति विश्वास अवश्य होगा अवश्य ही होगा सामने की मेज पर मुक्का मारकर अलबत्त होगा ठाकुर का नाम जपता रहा उनका नाम कभी निष्फल नहीं जाता जान लेना मैंने कहा बीच बीच में मन में भारी उदास भाव आता है उन्होंने कहा वह कुछ नहीं है मन की वेव लाइक मोशन लहराने वाली गति हाथ धुलाकर दिखा दिया वह सब ठीक हो जाएगा पूज्य पात्र बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद जी ने निर्वेदानंद जी से कहा था महापुरुष महाराज की बात दैवी बाड़ी है जान लेना यह बात श्री ठाकुर के अंतरंग लीला सहचरों में हर एक के लिए ही सत्य है यह अमोघ दयावाणी हमारे जीवन की यात्रा पथ में परम पाथेह है